उसने भीमसेन के डर से भागती हुई आपकी सेना को बड़ी कोशिश करके रोका और उसे व्यवस्था व्यवस्थापूर्वक खड़ी करके पांडवों की ओर बढ़ा जैसे देख पांडुओं के महारथी भीमसेन साप्तिकी शिखंडी जन्मेजय धृष्टद तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोध में भरकर आपकी सेना का संघार करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े इस युद्ध में शिखंडी ने कर्ण का सामना किया और धृष्टधुम्ड ने बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दुशासन का मुकाबला किया नकुल ने चित्र पर और पर धावा किया उलुक से भिड़ गया का शक्नी पर और द्रौपदी के पुत्रों का कौरवों पर आक्रमण हुआ अर्जुन का सामना महारथी अश्वस्थामा ने किया कृपाचार्य का युधामन्यु से और कृतवर्मा का उत्तमौजा से युद्ध हुआ भीमसेन ने अकेले ही समस्त कौरवों तथा उनकी सेनाओं का वेग रोका महाराज सिखंडी ने रणभूमि में निर्भय बिचरते हुए कर्ण कर्ण को अपने बाणों का निशाना बनाया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। के के मारे कर्ण के फड़कने लगे। उसने शिखंडी की दोनों भौहों के बीच तीन बाण मारे उनसे अत्यंत आहत होकर शिखंडी ने भी कर्ण को तेज किए हुए नब्बे बाण मारे तब महारथी कर्ण ने तीन बाणों से शिखंडी के सारथी और घोड़ों को मार डाला इससे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 दूसरी ओर आपके पुत्र दुशासन ने धृष्ट को बहुत पीड़ित किया तब धृष्ट ने दुशासन की छाती में तीन बाढ़ मारे फिर दुशासन ने भी एक तीखे भल्ले से धृष्ट की बाई भुजा को बिंध डाला इससे धृष्ट क्रोध में भर गया और एक तीखा चुरप्पा कर उसने दुशासन का धनुष काट दिया यद एक पांचाल योद्धा उच्च स्वर से गर्जना करने लगी अब आपके पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और हंसते हंसते बाढ़ों की झड़ी लगाकर धृष्ट को चारों ओर से घेर लिया तदनंतर पांचाल देशी सैनिकों ने भी अपने सेनापति को बचाने के लिए आपके पुत्र पर घेरा डाल दिया फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर संग्राम होने लगा इसी बीच में अपने पिता के पास खड़े हुए ब्रिशसेन ने नकुल को पहले पांच और फिर आठ बाण मारे तब सूर्वीर नकुल ने भी हंसते हंसते एक तीखे नाराज से ब्रिस्सेन की छाती छेद डाली इस चोट से ब्रिशसेन बहुत घायल हो गया फिर तो वे दोनों वीर बाणों की से एक दूसरे को ढकने लगे इतने में ही कौरव सेना में भगदड़ पड़ गई कर्ण पीछे लौटकर उसे रोकने लगा। उसके लौट जाने पर नकुल ने कौरवों के ऊपर चढ़ाई की कर्ण पुत्र विस्सेन भी नकुल का सामना करना छोड़ अपने पिता के पहियों की ही रक्षा में लग गया इसी समय क्रोध में भरे हुए उडूक को संग्राम में सहदेव ने रोका उसने उलूक के चारों घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया उलूक रस से कूद भागा और तुरंत त्रिगर्तों की सेना में जा घुसा एक और सात और शकुनी हो रही थी साप्तिकी ने तेज किए हुए बीस बाणों से शकुनी को घायल कर दिया और एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा भी काट डाली जिससे शकुनी को बड़ा कोप हुआ उसने साप्तिकी का कवच काट कर उसकी ध्वजा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए सार्तिकी ने शकुनी को पुनः तीन बाणों से घायल किया तीन ही बाण उसके सारथी को भी मारे इसके बाद अनेकों बाण मारकर उसे शकुनी के घोड़ों को यमलोक भेज दिया फिर तो शकुनी सहता रथ से कूद पड़ा और उलूक के रथ पर बैठकर वहां से चंपत हो गया अब सार्तिकी आपकी सेना पर बाण बरसाने लगा उसके बाणों की चोट से आहत हो आपके सैनिक चारों ओर भागने लगे बहुतेरे अपने प्राण खोकर रणभूमि में ही गिर गए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 बाण मारकर युधामनु के रथ की ध्वजा सारथी और छत्र को नीचे गिरा दिया तब तो महारथी युधामु स्वयं ही रथ हाँकता हुआ भाग गया इसी प्रकार एक और उत्तम ने बाणों की झड़ी लगा दी कृतवर्मा को ढक दिया फिर उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया कृतवर्मा ने उत्तमौजा की छाती में चोट की वह मूर्चित होकर रथ की बैठक में बैठ गया उसकी यह अवस्था देख सारथी उसे रणभूमि से दूर हटा ले गया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 उस समय बिजली की गड़गड़ाहट के समान भीम के धनुष की टंकार सुनकर हाथी मलमूत्र त्यागते हुए बड़े वेग से भाग रहे थे महाराज भीमसेन का वह पराक्रम संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र के समान जान पड़ता था